श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 118, 28 जुलाई अठारह चित्रों का दर्शन श्री रामकृष्ण अब चित्रों को देखने के लिए उठे साथ मास्टर हैं तथा कुछ भक्तगण गृह स्वामी के भ्राता श्रीयोत पशुपति साथ साथ रहकर तस्वीरें दिखा रहे हैं श्री रामकृष्ण पहले चतुर्भुज विष्णु मूर्ति देख रहे हैं देख ही भावावेश में परिपूर्ण हो गए खड़े थे बैठ गए कुछ काल भावाविष्ट रहे दूसरा चित्र श्री रामचंद्र जी की भक्तवत्सल मूर्ति का है श्री राम हनुमान के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं हनुमान की दृष्टि श्री रामचंद्र जी के पाद पद्मों में लगी हुई है श्री कृष्ण बड़ी देर तक यह चित्र देखते रहे भावावेश में कह रहे हैं आहा आहा तीसरा चित्र वंशीधर श्री मदन गोपाल का है कदम्ब के नीचे खड़े हुए हैं चौथा चित्र वामन अवतार का है छाता लगाए हुए बलि के यज्ञ में जा रहे हैं श्री राम कृष्ण कह रहे हैं वामन और तकटकी लगाए देख रहे हैं फिर नृसिंह मूर्ति देखकर कर श्री रामकृष्ण गोचारण देख रहे हैं श्री कृष्ण गोपाल बालकों के साथ गौवे चरा रहे हैं श्री वृंदावन और यमुना पुलीन मड़ी कह उठे बड़ी सुंदर तस्वीर है सप्तम चित्र देखकर श्री राम कृष्ण कह रहे हैं धूमावती अष्टम शोड़सी, नवम भुवनेश्वरी दसम तारा एकादश काली इन सब मूर्तियों को देखकर श्री राम कृष्ण कहते हैं ये सब उग्र मूर्तियाँ हैं उन्हें घर में न रखना चाहिए इन्हें यदि घर पर रखे, तो इनकी पूजा करना उचित है साथ ही भोग भी चढ़ाना चाहिए परंतु आप लोगों के भाग्य अच्छे हैं आप रख सकते हैं श्री अन्नपूर्णा के दर्शन कर श्री रामकृष्ण भावावेश में कह रहे हैं वाह वाह फिर देखा राधिका का राजा वेश, सखियों के साथ वन में सिंहासन पर बैठी हुई है श्री कृष्ण द्वार पर कोतवाल बनकर बैठे हुए हैं फिर झूलना चित्र श्री रामकृष्ण बड़ी बड़ी देर तक इसके बाद का चित्र देख रहे हैं ग्लास केस के भीतर देणावाजिनी का चित्र है देवी हाथ में वीणा लिए हुए आनंद से रागनी अलाप रही है तस्वीरों का देखना समाप्त हो गया श्री कृष्ण फिर गृहस्वामी के पास गए खड़े हुए गृहस्वामी से कह रहे हैं आज बड़ा आनंद आया वाह आप तो पूरे हिंदू हैं अंग्रेजी चित्र न रखकर इन चित्रों को रखा है यह सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है श्री नंद बैठे हुए हैं वे श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं बैठिए आप खड़े क्यों हैं श्री राम कृष्ण बैठकर ये चित्र काफी बड़े हैं तुम अच्छे हिंदू हो नंद बसु अंग्रेजी चित्र भी है श्री राम कृष्ण हास्य वे ऐसे नहीं हैं अंग्रेजी की ओर तुम्हारी वैसी दृष्टि नहीं है कमरे की दीवार पर श्रीयुक्त केशव चंद्र सेन के नवविधान की तस्वीर लटकी हुई थी श्रीयुद्ध सुरेश मित्र ने वह चित्र बनाया था वे श्री रामकृष्ण के एक प्रिय भक्त हैं उस चित्र में दिखाया है कि श्री राम कृष्ण केशव को दिखा रहे हैं कि भिन्न भिन्न मार्गों से सब धर्मों के लोग ईश्वर की ही ओर अग्रसर होते जा रहे हैं गम्य स्थान एक है केवल मार्ग पृथक पृथक है श्री राम कृष्ण वह तो सुरेंद्र का बनाया हुआ चित्र है प्रसन्न के पिता हंसकर आप भी उसके भीतर है श्री रामकृष्ण वह एक विशेष ढंग का है उसके भीतर सब कुछ है वह आधुनिक भाव का चित्र है यह कहते हुए श्री रामकृष्ण को एकाएक भावावेश हो रहा है श्री रामकृष्ण जगन माता से वार्तालाप कर रहे हैं कुछ देर बाद मतवाले की भांति कह रहे हैं मैं बेहोश नहीं हुआ घर की ओर दृष्टि करके कह रहे हैं बड़ा मकान इसमें क्या है ईटें काठ और मिट्टी कुछ देर बाद उन्होंने कहा देव देवताओं के ये सब चित्र देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ फिर कहने लगे उग्र मूर्ति, काली तारा शव और शिव के बीच स्मशान में रहने वाली रखना अच्छा नहीं रखने पर पूजा चढ़ानी चाहिए पशुपति हंसकर वे जितने दिन चलाएंगे उतने दिन तो चलेगा है, श्री राम कहूँ यह ठीक है परंतु ईश्वर में मन रखना अच्छा है उन्हें भूल कर रहना अच्छा नहीं नंद इसमें मती होती कहाँ है श्री राम उनकी कृपा होने पर सब हो जाता है नंद उनकी कृपा होती कहाँ है उनमें कृपा करने की शक्ति भी हो तब ना